आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे मेरा गांव गाँव मेंंचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का एवं ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग बात करने वाले है काजू के बारे में काजू की किस तरह से लागत होती है किस तरह से उसका प्रोसेसिंग होता है उसके बारे में सब बातें करने वाले हैं और अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर पाटिल जी जुड़े हुए हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं कल्लापुर से उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च किया है पूरे भारतवर्ष में किस तरह से काजू का जो बिजनेस है व्यवसाय जो है किस तरह से होता है और अब किस तरह से ये काम कर रहे हैं उसके बारे में काफ़ी रिसर्च उन्होंने किया एक बुक भी उन्होंने लिखा है तो बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी किसान भाइयों को एवं ग्रामवासियों को मिलने वाला है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा रेडियो सेट का वॉल्यूम आप बढ़ा के रखिए और डॉक्टर परशुराम पाटिल जी को अच्छी तरह से सुन सकेंगे तो चलिए आप सभी की तरफ से डॉक्टर पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में मेरा गांव मेरा अंचल में पाटिल जी मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जो काजू का जो फैक्ट्री है या भारत देश में तो उसकी हाँ। क्या स्थिति है उसकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में बात कीजिए ये भी कहूँगा कि ये ग्राम के वासी और किसान भाई सुनने वाले थोड़ा सा फिर हाँ शुरुआत में आप काजू के बारे में थोड़ा सा बताइए काजू किस तरह से कैसे बनाया जाता है या उसका प्रोसेसिंग क्या है थोड़ा सा ओवरऑल काजू के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देके की आज व्यवसाय में हाँ काजू की क्या स्थिति तो आज हम वही से शुरू करेंगे और आते आते उसके क्या प्रॉब्लम्स है वो आप तक आ जाएंगे देखो कैशू का जो पेड़ रहता है जो ट्री रहता है वो नॉर्मली जैसे आम का रहता है या पे जैसे जिस तरह का एप्पल का रहता है इतना बड़ा पेड़ रहता है जैसे जिस तरह का गन्ने का पेड़ रहता है उस तरह का वो नहीं रहता उसका अलग तरह का पेड़ रहता है बड़ा पेड़ रहता है तो जिस तरह का हम गन्ने के जिस तरह आम के खेतों के लिए वो जो कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह के हम प्रैक्टिसेस करते हैं यानी कि गड्ढे में पेड़ को डालना दो गड्ढा दो फुट और दो, दो या तीन फुट गड्ढा खोद के उसमें या फिर हम जो ऑलरेडी रेडीमेंड क्रॉप रहते हैं वो डाल सकते हैं या फिर जो अगर वैसा नहीं करना है तो जो सीड्स रहते हैं कैशोट सीड्स उसको भी हम डाल सकते हैं तो इस नॉर्मल प्रोसेस है उसमें उस लागत में इस कल्टिवेशन में कुछ सारा ज़्यादा तो प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम चालू होता है जब वो पेड़ बढ़ने चालू होता है जब वो पेड़ बढ़ना चालू होता है क्या हम उसकी उस तरह से देखभाल करते हैं अगर हम उस तरह की देखभाल नहीं करते तो प्रॉब्लम आने शुरू होती है, है। क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन डिपेंड रहता है हम किस तरह से उसका केयर करते हैं किस तरह की उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस लगाते हैं यानी कि अगर वो पेड़ बढ़ रहा है तो उसको हम पानी देते हैं उसको हम फर्टिलाइजर देते हैं अगर उसमें कोई डिसीज़ है तो क्या उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं तीन चार प्रकार के जो डिसीज है उसमें यानी कि इसको डी बोलते हैं जो पेड़ जो छोटा ट्री होता है उसका जो बॉडी होता है उसको अपेक्ट करता है या जो उसके पत्ते रहते हैं उस पर आपेक्ट होता है तो कुछ कुछ कुछ प्रकार के डिसीज है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है अगर वो आपको डिसीज देखने का आपको आइडेंटिफाई हुए तो उस पर जल्दी से जल्दी उसको रैक्टिफाई करना पड़ता है अदरवाइज उसको क्रॉप खराब हो जाएगा तो ओवरऑल जो इंडियन कैशु का प्रोडक्शन है वो सारे दुनिया में हमारा देश सारे दुनिया में सबसे अव्वल है और लगभग इस आ, फार्मिंग कम्युनिटी में लगभग दस लाख से भी ज़्यादा फार्मर कैश्यू का प्रोडक्शन लेते हैं नॉर्मली जो कोस्टल रीजन है इंडिया का और जो हिली रीजन है कोस्टल रीजन यानी महाराष्ट्र से गुजरात का बॉर्डर से ले वेस्ट बंगाल तक जो वेस्टर्न घाट का जो कोस्टल रीजन है वहाँ का आपको नॉर्मली फाइंडअक्ट होता है और जब उसके आगे जाओगे आप नॉर्थ ईस्ट में अभी अभी कुछ कुछ जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में मनीपा मनीपुर और नागालैंड में कुछ कुछ जगहों पे उसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है असम में कुछ कुछ जगहों पे है जैसे जैसे इस क्रॉप्स का इम्पोर्टेंस पता चल रहा है जैसे जैसे फार्मर उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस जैसे, जैसे, जैसे उसका नई नई जगहों पर उसका कल्टिवेशन चालू हो चुका है जबकि यानी कि मध्य प्रदेश में तो इससे पहले तो मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं था लेकिन अभी वहाँ पे मध्य प्रदेश में भी प्रोडक्शन ना शुरू हो चुका है क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्राप है इससे किसान को बहुत अच्छा आमदनी मिलती है यानी कि अगर आप देखोगे इस साल उसका जो राव कैशु का दर था उसका 150 फिफ्टी था 150 फिफ्टी पर तो आप बताइए कि अगर एक पेड़ को बीस पच्चीस किलो कैशू मिल सकते तो कितना किसान को बेनिफिट है और हर पेड़ ज्यादा से ज्यादा आपको 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं आपको कलेक्ट ही करना है उसको हार्वेस्टिंग ही करना है तो काफी अच्छा इंडिया में माहौल है से हम कैशु का प्रोडक्शन ले सकते हैं तो हमारे किसान भाइयों को देखना पड़ेगा कि जो जहाँ पे वो रहते हैं क्या वो जगह उस कैशु के कल्टिवेशन के लिए अच्छी है क्या वो जगह उसका इन्वायरमेंट सुटेबल करता है यानी कि देखो हिमालय में कैशू का प्रोडक्शन नहीं होता अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि वहाँ के उस तरह का क्लाइमेट नहीं है लेकिन वो मध्य प्रदेश में होता है और नॉर्थ ईस्ट में होता है महाराष्ट्र का सारा कोस्टल बॉर्डर लेके वेस्ट बंगाल तक तो होता है तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि वो कोस्टल रीजन में ही होता है ऐसा भी नहीं है वो जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है जहाँ पे जिसको बोलते हैं उष्ण उसी तरह का क्लाइमेट उसको लगता है तो अगर आप महाराष्ट्र में आओगे कोस्टल तो रीजन से भी अलग अलग जो जगह है यानी कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है वो तो कोस्टल रीजन से पास नहीं है लेकिन वहां पे भी अच्छी तरह का प्रोडक्शन होता है तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को क्या जहाँ पे वो रहते हैं जहां पे वो उसकी लागत करना चाहते है क्या वो सही जगह है इस पल्टिवेशन के लिए अगर वहाँ पे सही जगह नहीं है इन्वायरमेंटल कंडीशन तो वहां पर क्रॉप नहीं आएगा तो ये बात उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर इससे हम आगे चलते इंडस्ट्री के बारे में क्योंकि कैश्यू बिजनेस इज नॉट ओनली एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है यानी कि प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन से आगे यानी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मार्केटिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत सारी चीज़ें इसमें तो जैसे कि हमने कल बात की थी कि ओवरऑल इंडियन कैश्मीर इंडस्ट्री क्या है तो हम आज बात करेंगे कि इंडियन कैश्मीर इंडस्ट्री के क्या प्रॉब्लम्स है मैंने आपको कल बताया था कि इंडियन कश्मीर इंडस्ट्री सारे दुनिया में सबसे बड़ी है यानी हाँ इंडिया इज द फर्स्ट एज फार एज कैशन इंडस्ट्रीज कंसर्न तो इसके बावजूद भी इंडियन कैशन इंडस्ट्री आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स तो को किस तरह के प्रॉब्लम है कि इंडियन कैशन इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है और उसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा और इसके प्रॉब्लम की वजह से इंडियन कैशनर इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है हम इसको चैलेंजेस भी कह सकते हैं और जब हम इंडियन कैशनल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो हमें ओवरऑल प्रॉब्लम देखने पड़ेगी हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ में नहीं दे सकते हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मार्केटिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन करके हमको उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी तो पहले हम प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्शन यानी जो इंडियन कैशनट इंड प्रोसेसिंग के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो प्रोडक्शन और वो प्रोडक्शन कहाँ से आता है रॉ मटेरियल फार्मर्स के दूरदराज के जो जहाँ पे गांव है इंडिया के और जहाँ पे सूटेबल कंडीशन है यानी कि मैंने आपको बताया महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे नॉर्मली पाया जाता है तो वहाँ से वो कलेक्ट होता है प्रोसेसिंग को कलेक्ट होता है रॉ मटेरियल और फैक्ट्री में जाता है लेकिन ये इतन, दिखता इतना ईजी नहीं क्योंकि फार्मर्स के और प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच में मिडल मैन बहुत सारे मिडल मैन रहते हैं जब फार्मर का जो रॉ प्रोडक्शन है रॉ प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली फैक्ट्री में नहीं जाता तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है इंडियन कश्मीर डिस्ट्रिक्ट का वो का प्रॉब्लम है इन एडुकेट प्रोक्रूमेंट ऑफ रॉ मटीरियल यानी कि जो जिस तरह का एक मेकेनिज्म होना चाहिए जैसे कि शुगर केन्मे है शुगर केन्मे क्या होता है कि डायरेक्टली शुगर का जो प्रोडक्शन है शुगर के लिए डायरेक्टली फैक्ट्री में जाता है उस तरह का मेकेनिज्म इस कैश बिजनेस में तो इसके बीच में बहुत सारे तो मिडिलमैन फैक्ट्री तो जाते जाते, तक जाते जाते कॉस्ट काफी बढ़ जाता है लेकिन उसका हिस्सा जो है बड़े कॉस्ट का हिस्सा फार्मर को नहीं जाता यानी कि अभी इस तरह अभी इस टाइम में कैशु का प्रोडक्शन एक सौ पचास रुपए के जी था लेकिन उसमें जब तक फैक्ट्री पे जाता है वो 200 पिक से भी आगे जाता है तो so, 50 और 60 रुपए का जो अलग इन जो इसका कॉस्ट नहीं होना चाहिए वो अन नेसेसरी एड हो जाता है और उसका फार्मर को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इंडियन कैश्मीर इंडस्ट्री का वो प्रोक्रोमेंट ऑफ रॉमटी इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा अग्रह प्रॉब्लम सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा कि हमें इस तरह का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे जो फार्मर का प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली क्या कि गांव गांव में जो अभी सोसाइटीज उनको कह सकते कि आप फार्मर को फार्मर का जो प्रोडक्शन है वो एक जगह पर कलेक्ट हो जाए उसटिव प्रोसेसिंग वो डायरेक्टली सेल डायरेक्टली ले जाए लेके जाएंगे तो डायरेक्टली प्रोसेस यूनिट में ले जाएंगे तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि वो मिडिल मैन है उसका रोल कम हो जाए या फिर कोई पाँच दस फार्मर साथ में आ सकते हैं और वो जिनका जो प्रोडक्शन इकट्ठा लेके प्रोसेसिंग यूनिट में जा सकते हैं तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल का है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ने क्या कि जितना इंडियन कैश प्रोसेसिंग यूनिट्स का प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उतना इंडिया इंडिया में प्रोडक्शन है हालांकि इंडिया इज द फर्स्ट नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर एज कैश प्रोड्यूशन कंसर्न फिर भी फिर भी जो इसका रॉ मटेरियल का जो जितना हमारी जरूरत है उतना हम नहीं कर पाते नहीं मिलता क्यों नहीं होता क्योंकि अभी भी इंडिया का जो प्रोडक्शन टेक्निक्स है और प्रैक्टिस वो अभी ट्रेडिशनल है हम इस क्रॉप को अभी भी सेकेंडरी क्रॉप के रूप में देखते हैं तो जब तक हम इसको प्रोफेशनलाइजेशन के तौर पर नहीं देखेंगे जब तक इसमें अलग अलग तरह की टेक्निक्स अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजीज नहीं आएंगे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कॉर्पोरेट फार्मिंग है कोऑपरेटिव फार्मिंग है इस तरह के जब तक प्रोफेशनलाइजेशन नहीं आ जाता तब तक इंडिया का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और जब तक इंडिया का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक इंडियन कैश प्रोसेसिंग यूनिट की जो डिमांड है प्रोसेसिंग करने की वो नहीं वो, वो नहीं होगा तो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल इज द बिगेस्ट थिंग बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कैशमी इंडस्ट्री तो उसको सॉल्व करने के लिए भी इकट्ठा इकट्ठा एफर्ट्स करने की जरूरत है इकट्ठा लोगों को फार्मर्स को कम्युनिटी या फिर कम्युनिटी फार्मिंग है या फिर ये इस तरह का जो, जो सीजन इस तरह का जो स्ट्रेटेजीज है उसको लाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ कैशु का प्रोडक्शन हो सकता है वहाँ वहाँ गवर्नमेंट की जो मशीनरीज है यानी जो मार्केटिंग कोऑप्रेटिव है या फिर जो एग्रीकल्चर कोऑपरेट ऑफिसर्स है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको बारीकी से देखना पड़ेगा कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज जो फार्मर से वो बना रहे हैं क्या वो ट्रेडिशनल है क्या वो, वो प्रोफेशनल है अगर ट्रेडिशनल है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा अगर वो प्रोफेशनल है तो किस तरह का अप्रोच है वो क्या स्ट्रैटेजिक कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस यूटिलाइज कर रहे हैं तो अगर ए हो सकता है तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाने में यानी इनके सिंपल बात बताता हूँ क्योंकि अभी भी इंडिया में जो कैशू प्रोडक्शन होता है वो यानी वो जो वराइटी यानी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है और ट्रेडिशनल वराइटीज उसके ऊपर ही होता है उसका बहुत कम उसका लागत रहता है उसका कम बहुत प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी फार कम रहता है अभी क्या हुआ है इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्शन पे रिसर्च हुआ है यानी कि कौन सी वराइटी का प्रोडक्शन होता है उसके, हाँ, उसके इन्वामेंट के अनुसार वहाँ पे रिकमेंड किए हुए वराइटीज है यानी कि महाराष्ट्र में देखेंगे आप तो वेंगूला वन है फोर है नाइन है तो फार्मर को वो देखना पड़ेगा जहाँ पे वो कैशू का प्रोडक्शन करना चाहते है क्या वहाँ पर कौन सी वैरायटी अवेलेबल है ओ, कर सकते हैं और उसी को लगाना पड़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि वो जो क्रॉप है और जो वैरायटी है वो अच्छी तरह से वहाँ के इन्वायरमेंट में अडप्ट हो जाएगी और अच्छी तरह से उसका अच्छी तरह से उसका फिर आपको लागत मिलेगा उसका प्रोडक्टिव बढ़ेगी तो स्टोरेज और रॉमेटर प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके आगे जो प्रॉब्लम है वो इंपोर्ट ऑफ रॉमिका है हम जितना जितना प्रोसेसिंग कैपेसिटी की हमें जरूरत है उतना प्रोसेसिंग कैपेसिटी के अनुसार हमारा प्रोडक्शन नहीं है तो क्या हो जाता है जाता है कि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है या प्रोसेसिंग तो हम नहीं बंद कर सकते तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं हम जो अफ्रीकन कंट्रीज है या फिर जो ब्राज़ील है या फिर वियतनाम है क्योंकि वहाँ भी इतना कैश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं बढ़ा हुआ है इतना प्रोसेसिंग कैपेसिटी मशीनरी वगैरह इतना नहीं बढ़ा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ता है हम क्या करते हैं कि वहाँ से इम्पोर्ट करके लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो इतना क्वालिटी नहीं है जितना यहाँ का इंडिया का है काफी सारा काफ़ी सारा उसमें डिफरेंस है जो क्वालिटी कंसर्म करते तो उसके उससे क्या होता है कि वहाँ का जो फिनिश प्रोडक्ट मिलता है वो भी इतना क्वालिटी नहीं रहता और उस उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ पे फिर मेल प्रैक्टिस चालू हो जाते हैं पर क्या हो जाता है कि वहां का कैशू यहाँ पे लाके प्रोसेस करके इंडियन ब्रांड के ऊपर उसमें सेल आउट हो जाता है यूरोपियन मार्केट में तो उससे हो जाता है क्या क्या हो जाता है कि इंडियन ब्रांड खराब हो जाता है क्योंकि सारे विश्व में इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है इस बिजनेस में तो वो खराब हो जाता है तो इम्पोर्ट जब जब तक हम इम्पोर्ट कम नहीं करेंगे तब तक हमारी डिपेंडेबिलिटी प्रोसेसिंग बाकी के जो यूनिट है उस पर रहेगी तो उसको कम करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा तो इम्पोर्ट कम कैसे कम कर सकते हैं एक तो हम यहाँ पे इंडिजिनियस फैक्ट्री इंडिजीनियस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं हमारे जो हमारे जो जहा जहाँ हमारे कौशल प्रोडक्शन होता है वहाँ पे एरिया आइडेंटिफाई करके जो जो अभी भी जो एमटी लैंड से है वहाँ पर जाके प्रोफेशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डेवलप करके फार्मरों को अवेयरनेस करके जब तक हम स्टोरेज रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन नहीं बनाएंगे तब तक इंपोर्ट नहीं कटा सकते एक ही इसका मत इसका सलूशन है रॉ मटेरियल का इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना ताकि जी, हम जी। वो यहाँ पर इतना रॉ मटेरियल मिले ताकि बाहर ना जा सके उससे अगर हम आप आगे जाए तो क्या प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आता है स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल जो जो जो फ्रूट है है है वो वो अलग इतना जो है, उससे काफी अगर हम उस, उसका प्रॉपर केयर नहीं रखोगे खराब हो जाएगा उसमें मॉइस्टर कंटेंट आ जाता है अगर वो मॉइस्टर कंटेंट एक बार मॉइस्टर कंटेंट घुस गया कैशलेट के अंदर तो वो जो सारा कैश कैनल होता है वो खराब हो जाता है और उसमें मॉइस्टर कंटेंट को उसको आप क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जब आप हार्वेस्ट करते जब आप कलेक्ट करते हैं तो पहले उसी दिन आपको उसी से आपको सन ड्राई देना दो चार तो सन ड्राइज देना पड़ेगा ताकि उसमें अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल जाए और उसके बाद आपको अच्छी जगह स्टोरेज करना पड़ेगा जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कम से कम हो जहाँ पे जो नमी होती है वो नमी नहीं लगनी चाहिए अगर एक बार उसको नमी लग गई तो खराब हो जाएगा तो स्टोरेज ऑफ रॉम मोटेल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने आपको कल बताया कि इंडिया का जो प्रोसेस 50 परसेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो तो गांव-गांव में है घर घर में है छोटे छोटे छोटे छोटे पैमाने पर तो उनके पास वो इतना स्टोरेज का रॉ मटेरियल का जो फैसिलिटीज है वो नहीं रहता स्टोरेज हाउसेस नहीं रहते तो वो क्या करते वो, वही जो घर में जहाँ पे उनको जगह मिले क्योंकि साल भर के लिए प्रोसेसिंग करने के लिए आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है तो इतना रॉ मटेरियल उनको स्टोर uh, करने के लिए इतनी अच्छी जगह वहाँ पे नहीं होती तो अननेसेसरी जो रॉ मटेरियल है वो ख़राब हो जाता है इसलिए स्टोर हो जाए रॉ मटेरियल तो इसमें क्या फिर इसमें क्या हम कर सकते हैं हम इसको प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए इसमें हम कर सकते हैं कि जहाँ का कैशू प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे है अगर एक गाँव में दस या पंद्रह यूनिट है तो दस पंद्रह मैनुफेक्चर साथ में आकर स्टोरेज हाउस खोल सके ये रखे इसको कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म करना मेकेगा बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त किसान भाई जो सुन रहे हैं और ग्राम जो सुन रहे हैं वो सारी बातें समझ में आ रही है उनकी की कि कि किस तरह का प्रॉब्लम जो है काजू के फैक्ट्री के अंदर हो रहा है या काजू का जो स्टॉक हमको मैंटेन करना है उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स सा आ रहे हैं तो इसके वजह से जो का काजू का जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स जो भी है सामने हमें दिखाई देता है तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक्स आपने बताया है मुझे लगता है कि काफ़ी पसंद आएगा सभी को और काम होना चाहिए इस तरह का काम होने से बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हुए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार किसान भाइयों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में मेरा गाँव मेरांचल में और हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर पाटिल जी से जो कोल्लापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और काजू के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है बहुत ही अच्छा रिसर्च उन्होंने किया है और वर्तमान समय में जो कैशू इंडस्ट्री में या काजू के जो आ, उद्योग में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है या भारत देश में जो चीज़ें आ, हो रही है जैसे कि उसको स्टॉक करने की जो बात आ रही है वो पूरा साल भर कैसे स्टॉक करना है उसके जो वो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी अभी पाटिल जी मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि भारत में काजू का उद्योग का इतिहास क्या है उसके बारे में बताइए इंडिया जो इंडियन कैशू नेट इंडस्ट्री है या जो कैशू बिजनेस है वो पहले सारे विश्व में भारत ने चालू किया है इससे पहले कहा पे भी कैशो बिजनेस का कोई नामोनिशान नहीं था तो इंडिया ही वो जो पहला देश है जिन्होंने कैशु बिजनेस को स्टार्ट किया उन्होंने यानी जीरो से लेके हंड्रेड तक जो कुछ भी इस बिजनेस में वो सारे विश्व को इंडिया की देन है जो कुछ भी आज सारा विश्व कैशो को मजे से खाता है और या फिर यानी जो अलग अलग उसको फूड प्रोसेसिंग में है कैशो वाइन है ऑयल है अनगनित इसके बेनिफिट है ये भारत की धरोहर है सारे विश्व को तो हमें सारे भारतीयों को इस पे गर्व होना चाहिए कि जो कुछ भी कैशू जहाज जब भी आप कैशू का नाम लोगे तो सबसे पहले नाम आएगा इंडिया का और अभी भी पिछले सौ सालों से चल रहा है पिछले सौ सालों से इंडिया का सारे विश्व के कैशु मार्केट के ऊपर दबदबा है तो हमें सारे भारतीयों के इसमें नाज रहना चाहिए तो हम ये तो प्रेजेंट स्टेट हुआ तो कैशू कहाँ से आया और कैसे चालू हो गया कहा से तो आया होगा तो आपको ये हैरानी होगी कि कैशु का जो क्रॉप है वो मूलतः भारतीय नहीं है वो कहा से आया है ये यहाँ पे तो कहा आया सिक्स सेंचुरी में कहा से ब्राजील से ब्राजील है जब सारे विश्व में फर्स्ट जो फाउंड हुआ कैशु क्रॉप वो ब्राजील में ब्राजील इस कैश्यू क्रॉप का घर है से उसको क्रॉप हुआ लेकिन ब्राज़ील ने डायरेक्ट हाँ पे नहीं नहीं आया आया इंडिया में इसलिए लाया की में में हाँ अच्छा यहाँ पे पोर्तुगोज रहते वहां पे उन्होंने आइडेंटिफाइड किया हिल एरिया है वो, वो स्लाइडिंग होता था पानी की वजह से बारिश के वजह से वो ढह जाते थे तो उन्हें लाया वहां से उसका जो मोटिव था की इंडिया में जहां जहां उनकी कॉलोनीज है और जहां जहाँ उनको पहाड़ी एरिया है वो पहाड़ी एरिया का स्लाइडिंग ना हो जाए इसलिए उन्होंने लाया क्योंकि कैशू में इसका अलग तरह का जो रूट से उसका है वो रूर जो रूट तो ला तो किसने लाया था? था ये ब्राजील का क्रॉप था लाया ला किसने इंडिया में पोर्टुग ने कब लाया वो सिक्सटीन सेंचुरी में लाया तो धीरे धीरे धीरे लोगों को इनके क्रॉप क्रॉप के के के बारे में, के बारे में में में फूड को धीरे-धीरे-धीरे-धीरे पता चला तो उसके बाद क्या फिर हुआ देखिए 16 लेकिन फर्स्ट जो कैश प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो ओपन हुई उन्नीस से बीस में तो ये जो 300 साल है 16 से लेके और किसने लगा उसका नाम था एमएस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन ने कोलम में जो केरला के, के पास है के के के पास दो तीन घंटे का रास्ता है कोलम में में ए, 1920 में। तो उसके बाद जो फूड कॉरपोरेशन है उस, उस, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया उसमें और धीरे धीरे धीरे धीरे उस फूड जनरल फूड कॉरपोरेशन ने जो कि बिलोंग करता था कॉरपोरेशन ने फिर कुछ लोगों को को और बाकी को लोगों को लोगों साथ मिल मिला के फिर उसको धीरे-धीरे धीरे उनको बढ़ाना शुरू किया तो जो फर्स्ट का जो जो इनिशियल फेज था कैशोनीट इंडस्ट्री का तो वो जो केरला और जो मैंगलोर का जो आस का इलाका है वही पे तो वही पे सेचुरेटेड था आपका देखो मैंगलोर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्टार्ट हो गया तो मैंगलोर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है एमएस स्वामीनाथन फिर उनके कोई जनरल फूड कारपोरेशन या उसके बाद कुछ और लोग उसमें जमा हो गए और उन्होंने सारे ने एक कट्टा इसको आ, आ, उसको चालू करने की कोशिश की तो जो आप अगर आप देखेंगे कुछ कि गिनने चिन्हने लोगों का नाम लोगे तो उससे सबसे पहले आप तो नाम लोगे में ना स्वामीनाथन का मिश्रिया में स्वामीनाथन उसके बाद आप लोगों के लोगे जनरल फूड कार्पोरेशन और उसके साथ जो एसोसिएट थे जैसे गोविंदा थे और अन्ना पी थे या फिर सुजीर फैमिली थी, या, थे, या फिर आ, उला, उला थे, या फिर थे थे मिस उल्ला उल्ला मेसेस और नारायण कांजू थे इस तरह के लोगों ने पिलाई थे इस तरह के लोगों ने या फिर गोपीनाथन थे या फिर या या फिर एमके कामत थे या फिर अब्दुल कदार थे इन लोगों दीज आर दीपलिस्ट बीस पच्चीस लोगों के तो नाम लेंगे ये जो ये जो पीपल थे उन्होंने फर्स्ट इंडिया में इंडियन इंडस्ट्री कैफलेट इंडस्ट्री को चालू करके उसको ग्रोथ करने की कोशिश की तो देखिए इसका कैसा प्रोसेस है ये तो चालू हुई कोलम में केरला में लेकिन उसका जो कमर्शलाइजेशन या कमर्शलाइजेशन इन द सेंस कि क्या की उसके प्रोसेसिंग में क्या क्या मशीनरी होना चाहिए उसमें जो डेवलपमेंट है उसमें जो इनोवेशन है या फिर उसको मार्केट में कहा से आउट करना है इस तरह का कमर्शलाइजेशन मैंगलोर में हो गया तो इस तरह का उससे बाद धीरे धीरे धीरे 1920 से जो फैक्ट्री चालू हुई तो उन्नीस तो सौ उन्नीस तक आते आते काफ़ी डेवलप हो चुकी थी और उन्नीस तो 1954 में हमने हमने हमने इंडियन को इंडिया ने क्या कि सिंडिकेट को किया किया कि क्योंकि हमने इसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया जिस जस, जैसे ही लोगों को पता चला इस फूड के बारे में और उनको पता चला कि इसकी टेस्ट के बारे में और उनको ये भी पता चला कि कहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है तो वो इंडियन जो यूरोपियन और अमेरिकन लोग थे वो धीरे धीरे इंडिया को ऑपरेट होने लगे फिर इंडिया ने उसको एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया सो so, 1954 से आगे हमने क्या चुका एक्सपोर्ट धीरे धीरे धीरे करना चालू किया तो पहले तो हमने यूएसए और पहले तो हमारे यूएसए से थे एक्सपोर्ट अभी भी यूएसए से है यूरोपियन कंट्री से था और सबसे पहला जो बड़ा एक्सपोर्ट था हमारा वो यूरोपियन वो तो रशिया के साथ रशिया के साथ हमने काफ़ी उन्नीस से लेकर 54 से लेकर 1969 तक जो मेजर इंडिया का कैशू इंपोर्टर था और जो हम इंडिया का मेजर एक्सपोर्टर था वो तो यूएसआर था यू रशिया था उसके बाद यूएसए या फिर या उसके बाद यूरोपियन तो अब जो सबसे बड़ा इंडिया का कैशू एक्सपोर्टर कंट्रीज है वो है यूएसए तो इस तरह का धीरे-धीरे धीरे-धीरे धीरे-धीरे हमने उसको चालू किया एक्सपोर्ट करने की की। कोशिश फिर जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला कि इसके पोटेंशियल के बारे में तो धीरे धीरे फिर इसके क्रोप इस बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज फार्म के रूप में देने की कोशिश करने लगी तो फिर क्या क्या केरला के एक कृष्ण कृष्णमाचारी फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने केरला में, में, में तो कुछ के कैश एक्सपोर्ट और, uh, और उन्होंने उनको बताया कि क्या आपको क्या क्या प्रॉब्लम अगर हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा तो उन्होंने उस मीटिंग में ऐसा कंक्लूजन हुआ की उनको लगा की अपेक्षट्यूशन की जरूरत थी जो कैशू एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे या फिर प्रोसेसर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है कैश में काम करने के वो एक कैश प्रमोशनल काउंसिल ऑफ इंडिया है दूसरा कैश ऑन कोका डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है और ये दोनों जो है वो कोचिंग में है केरला में है और तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैशू पित्तुर में वो मेंगलोर के पास जैसे कि, कि वो के में जैसे कि मैंने बताया था कि कैश्यू डेवलपमेंट और ये कब 60 सालों 1960 के एरिया में चालू हुए तो जैसे कि मैंने आप बताया था कि कैशू इंडस्ट्री का इवोलेशन और डेवलपमेंट जो था सबसे पहले वो बैंगलोर और केरला के आसपास ही था इसलिए वो जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो वहीं पर इस्टेब्लिश नहीं हुए तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे फिर उसके बाद एग्रीकल्चर uh, uh, लोकल प्लेसेस पे केविके, uh, के यानी जो क्या रिसर्च स्टेशन थे उसका एस्टेब्लिशमेंट होने लगा फिर सेपरेट uh, कैश के रिसर्च इंस्टीट्यूशन आने लगे जैसे कि की बेंगुरश्यू रिसर्च स्टेशन ने तो धीरे धीरे धीरे धीरे इसका इसका फिर उसमें प्रोसेसिंग इनोवेशन आए आने लगे फर्स्ट को तो जो प्रोसेसिंग थे वो स्टार्टिंग में तो प्रोसेसिंग थे उसका में तो कुछ मैकेजेशन नहीं था वो तो पानी या फिर उसमें वो जो फायर होता है उसमें डाल देते थे उसके बाद इनोवेशन आया फिर धीरे धीरे धीरे धीरे इसमें एक, एक एक स्टेप मिला के मिला के इंडस्ट्री ग्रो हो चुकी अभी देखिए कि इंडिया सारे विश्व को कैशू का एक्सपोर्ट करता है और जितना इंडिया का प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उतना प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंडिया के प्रोडक्शन में तो नहीं आता तो इंडिया लगभग 95 परसेंट सारे विश्व का रॉ मेटेरियल इंपोर्ट करता है प्रोसेस करने के लिए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कहाँ थी और कहा से चालू है कहा से चालू हो के तक आई है तो हमें एज ए इंडियन इसका प्राउड होना चाहिए कि ये बिजनेस जो है ये जो फ्रूट है और इसका जो इनोवेशन है हम जब भी बात करते हैं इनोवेशन्स की या फिर लीडरशिप की तो हम यूएस या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जो सारे विश्व को भारत की देन है सारा कुछ इसमें जो इनोवेशन हुआ है सारा कुछ इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है सारा कुछ इसमें जो इसमें जो स्टेजस आए हैं डेवलपमेंट की वॉल्यूशन वो भारत की देन है इसमें किसी वेस्टर्न कंट्रीज का कोई वन परसेंट भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है वन परसेंट भी जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ एरिया जो है जबकि कंपटीशन के बारे में आप चाइना के बारे में बात करते है तो एक ऐसा है सेक्टर है जहाँ पे चाइना इंडिया के साथ कभी कंपटीशन नहीं कर सकता कभी भी नहीं कर सकता और अभी तक अभी भी इंडिया में इसके रिसर्च हो रहा है वो प्रोडक्शन के ऊपर हो रहा है उसके वाइटीज क्या रहनी चाहिए इसके डिशीज क्या होते हैं इसके कल्टिवेशन प्रैक्टिस क्या लेकिन इंडस्ट्री एज अ होल इंडस्ट्री एज अ होल एज ए कैशू बिजनेस इसके ऊपर नहीं हुआ है अभी कैशू जो है ना प्रोडक्शन इज जस्ट वन फैक्टर ऑफ द कश्मीर इंडस्ट्री प्रोडक्शन इज जस्ट वन फैक्टर ऑफ द कैश्मीर इंडस्ट्री उसके अलावा एज ए बिजनेस जैसे कि हम अदर बिजनेस के बारे में बात करते हैं जब तक रॉ मटेरियल उसी तक ही प्रोडक्शन का सवाल आता है एक्सपोर्ट तो होता है इम्पोर्ट होता है, है, है, है अनगिनत स्ट्रैटेजीज रहती है बिजनेस स्ट्रैटेजी रहती है तो इंडिया में कैश्यू बिजनेस कैश्यू एज ए बिजनेस स्टडी होना रिसर्च होना चाहिए जो, जो की मैंने इस बुक में किया है आपका अब अगर मेरा बुक देखोगे ये बुक जो है इसमें हमने प्रोडक्शन मैंने प्रोडक्शन के बारे में भी रिसर्च किया सप्लाई चेन के बारे में रिसर्च किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड या फिर असेमिट्री जो इंडियन कैश में है में, ओ जेंडर ई कैलविटीज इसमें क्या फाइनेंशियल नीड्स कौन कौन से हैं इस इंडस्ट्री के इसमें सोशल इंटरप्रनरशिप किस तरह से डेवलप होती है इससे हिल रिजन डेवलपमेंट का किस तरह का बिजनेस होता है इंडियन कैशल इंडस्ट्री में किस तरह के चैलेंजेस है किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है इंडिया का उस कैशि बिजनेस का हिस्ट्री क्या था और इस यहाँ पे कौन कौन से एरिया है जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है इस तरह के अनगिनत जो वहलू थे कैश बिजनेस के वो मैंने इसमें एक्सप्लोर किए हैं वो वो मैंने इसमें आस करके उसको एक नया आवाम दिया है ताकि क्या चले कि जो भी इस बिजनेस के बारे में जानना चाहता है उसको माइनूट माइन इट डिटेल इस बुक में मिलेंगे माइनूट माइन एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें इसमें छोटी नहीं और वो जो सारा जो बातें लिखी हुई है इस बेक में वो सारे सारे सीरियस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लेके सारे सीरियस रिसर्च इन्वेस्टिगेशन तो मेरा एक एक रिक्वेस्ट है कि जिन, जिनको आ, इंडिया के बारे में जिनको प्राउड फील होता है इंडिया के बारे में जिनको गौरवान्वित महसूस होता है उन सभी लोगों ने और जिनको जिनको फार्मर्स या फिर रूरल डेवलपमेंट या फिर रूरल इकोनॉमी के बारे में कंसर्न है वो उनको पढ़नी चाहिए मेरा गाँव मेरा अंचल अच्छा। उसमें भी खास हम लोग काजू उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं और इसके लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पाटिल साहब हैं जो बहुत ही अच्छी जानकारी रिसर्च का वो हमें बता रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन अभी और जानकारी लेंगे ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में किसान भाई बहनों आप सभी के लिए विशेष एक जानकारी जो खास काजू उद्योग के बारे में जो भारत बहुत ही अच्छा एक नंबर वन काजू उद्योग भारत में ही होता है इसके बारे में अभी डॉक्टर पाटिल जी से हम जानेंगे डॉक्टर पाटिल बताइए कि ये काजू उद्योग जो है वो भारत का नंबर वन बिजनेस कैसा है या पूरे विश्व का नंबर वन जो है इंडिया को जाता है काजू उद्योग में में तो वो कैसा उसके बारे बताइए। जैसे कि मैं आपको उससे अभी आगे देखो आप जब कैशु जब जब हमको हम जानना चाहते की इंडिया सारे विश्व में क्यों फर्स्ट नंबर पे है तो इसीलिए हमको इसके इससे पहले हमको जो डिफरेंट इसके स्टेक होल्डर है उसको उसके उसकी रीड को आपको देखना पड़ेगा किसान तो बस इसका एक हिस्सा है उसके किसान से लेके आपको आग, आपके आपको आगे जाना पड़ेगा प्रोसेसर तक उससे आपको आगे जाना पड़ेगा एजेंट तक जो किसान किसान और प्रोसेसर के बीच में रहता है उसको आप आगे जाना पड़ेगा आपको एक्सपोर्टर इम्पोर्टर देन उस बैंक इंस्टीट्यूशंस का उसमें आगे क्या रोल है फिर उसके बाद जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन है उसका रोल क्या है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसका रोल क्या है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का रोल क्या है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का क्या है? के क्या है तो इससे सारों को मिला के इंडस्ट्री बनती है जब हम कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है कैशू बिजनेस वो सारे दुनिया में फर्स्ट इंडिया करांगे तो क्यों है क्योंकि इन सारे लोगों ने इन सारे लोगों ने अपना अपना दिया। है कि कॉन्ट्रीब्यूशन दियान कंट्री बाहर के देशों में हो या यूरोप यूरोप या फिर आ, या अमेरिका में हो उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाता है प्रोसेसर को गाइड करता है आप कैसा आपका एक्सपोर्ट बनाते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर्स को मालूम ही नहीं है कि वो कैशु मसला उसका क्या करता है और जिनको मालूम है वो तो सारे एक्सपोर्ट ही करते हैं आपको बताता हूँ कि लगभग था। थाउजेंड के ऊपर से भी इसका प्राइस कैशू का प्राइस है जब आप एक के जी को मानते हैं तो उसका एक्सपोर्ट जो प्राइस है वो मोर देन वन थाउजेंड है तो फिर उसके बाद जो कैशु प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बाद जो कैशोर को डेवलपमेंट है वो स्पेशली गवर्नमेंट ने सब वो क्या करता है वो किस तरह से ज्यादा से ज्यादा किस तरह से ज्यादा से ज्यादा इंडिया में कैश्यू का प्रोडक्शन हो जाए इसके लिए उन्होंने अनगिनत स्कीम्स है अनगिनत जो की लगभग फार्मर को फ्री है यानी कि आपका अगर सौ तो का एक पेड़ को खर्चा आता है तो उसका पचास परसेंट तो करते है इस तरह की अनगिनत स्कीम्स है तो इंडिया में कुछ पिछले 50-60 सालों में सिस्टमेटिकली इसके ऊपर एपर्ट किए गए हैं कैशो प्रमोट कैशो को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलप करने के लिए कैशो एक्सपोर्ट को कर डेवलप करने के लिए यानी कि कैशो मैंने आपको बोला कैशू प्रस काउंसिला इंडिया के फिर कैश डेवलपमेंट की कैशो कोकन डेवलपमेंट की स्टाबलिशमेंट तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है ग्रोथ करने के लिए फ्लाई आउट होने के लिए वो वो सिस्टमेटिकली स्ट्रैटेजिकली उसको डेवलप किया गया पहले तो उसके प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया प्रोडक्शन फिर उसको समझ में आया कि प्रोडक्शन में काफ़ी काफ़ी कमी आए तो क्या कमी आए फिर उसमें देखें कि आपको वराइटीज़ की जरूरत है कैशो तो मोर देन 40 40 से भी ज़्यादा अब इंडिया में कैशो की वराइटीज़ है अब हर हर स्टेट के लिए, हर रीजन के लिए, एक अलग से। सो से क्या हुआ के लिए रीजन काफी सारे, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लाकि बिजनेस को बढ़ा हुआ मिल सके फिर इंडिया खुद ही इंडिया खुद ही सबसे बड़ा मार्केट है तो यहाँ पे भी वो कंजम्पन होने लगा जैसे इंडिया के इंडिया का इनकम लेवल राइज होने लगा उस तरह उससे क्या हुआ फिर उससे फिर क्या हो गया कि इंडिया के लोग ही उसको कैशू को ख़रीदने लगे तो कैशू प्रोसेसिंग यूनिट अगर हम गांव में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो उस प्रोसेसिंग यूनिट को आसपास के इलाके से ही डिमांड आने लगी जो कि पहले पिछले पा, पा, कुछ पिछले इनिशियल स्टेज में नहीं थी क्योंकि हमारे इनकम लेवल क्योंकि वो क्या कहते थे कि कैशू का हमेशा बोलते थे कि पोर्स मैं क्रॉप एंड रिच मैं गरीब गरीब जो है उनका क्रॉप है लेकिन खाते है, अमीर लोग है तो धीरे धीरे चेंज होने लगा और इससे दो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कंसीडर करने के क्यों इंडिया का क्या इतना बड़ा फेमस है एक तो चीज़ है इसका जो टेस्ट है इसका जो स्वाद आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा कहीं पे भी तो अनडाउटेडली जो यूरोपियन लोग है और जो अमेरिकन लोग है वो उसको पसंद ही करेंगे क्योंकि वो दुनिया में मिलता ही नहीं उसके बाद दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इसका हेल्थ कॉन्शियसनेस कैशू जो है वो जीरो कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट है इससे कुछ भी आपको जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है जीरो कोलेस्ट्रॉल पे सारे कम प्रोडक्ट्स है फ्रूट प्रोडक्ट्स है जहाँ आपको ये गुण मिलेगा और उससे क्या होता है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन पोट्रीन कैल्शियम मिनरल्स बहुत से जाने कि आप अगर आपको अगर आपको जो जो मांस खाते हैं लोग जो मीट खाते हैं लोग उनको जितना प्रोटीन्स और कैल्शियम्स और एनर्जी उससे मिलता है उतना ही कैल्शियम प्रोटीन एनर्जी इस क्रॉप्स के वजह से मिलता है और एक टोटल हेल्थ कॉन्शियस है जो तो कि जितने जितने लोग हेल्थ कॉन्शियस है जैसे कि मानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में कि अमेरिका यूरोप में सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो उसका एटोमेटिकली जो प्रेफ्रेंस है काश्यू को जाता है और तीसरा इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो इस जिस तरह का इन्वामेंट की ज़रूरत है वो काफ़ी सही प्रोडक्शन इंडिया में है इंडिया इज़ अ परफेक्ट सुटेबल कंट्री फॉर द कैश प्रोडक्शन तो इंडिया में बहुत सारे पैमाने पे इसका प्रोडक्शन होता है और तीसरी बात जो है चौथी बात जो है जो कैश प्रोसेसिंग जो वर्क है वो मैनुअल है मैनुअल होने की वजह से क्या हो जाता है उसको लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बहुत ज़्यादा और इंडिया में तो इतना इंडिया का बड़ा पॉपुलेशन है तो लेबर का कभी भी इंडिया को प्रॉब्लम नहीं था काम करने के लिए तो आसानी से वो लेबर भी मिल जाते थे तो ये तीन चार चीजें हैं जिसके वजह से इंडिया सारे विश्व में सारे विश्व में एक नंबर देश है और सिस्टमेटिकली जो एपर्ट हमने नाइनटीन ट्वेंटी से लेके अब तक दो तक यानी कि नाइन्टी और नाइनटी फाइव में हमने हम अगर आप अगर देखोगे कि इंडिया का जो कैश प्रोडक्शन या फिर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है वो कॉन्स्टेंटली राइज होता चला गया अभी पिछले तीन चार सालों में ही दस सालों में ही प्रॉब्लम आए क्या प्रॉब्लम आया है कि ब्राज़ील और अफ्रीकन लोगों अफ्रीकन कंट्रीज ने कैश प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने कैश प्रोसेसिंग स्टार्ट किया इसलिए क्या हो रहा है कि वहाँ हम जो रॉ मटेरियल उनको मांगते थे लाते थे वो हमको नहीं मिल रहा है वो प्रॉब्लम हो गया और ब्राज़ील से जो अमेरिका का दूरी है वो बहुत कम है यानी टेन दस दिनों में आप अगर ओशन के रास्ते से जाओगे दस दिनों में आप पहुंच जाओगे और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो उससे दुगना से भी ज्यादा है तो ब्राज़ील अमेरिका से क्लोज होने की वजह से अब धीरे धीरे ब्राज़ील ने अमेरिकन मार्केट में इंट्री करना चालू कर दिया है और यहाँ से हमें तो दूर से कैश लेना जाना पड़ता है तो हमारा जो आ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और प्राइस है वो बढ़ जाता है तो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में अब ब्राज़ील ने हरकत करनी शुरू कर दी और वेतनाम ने हरकत करनी शुरू कर दी इस दो तीन वजह से इंडिया का पिछले पाँच छः सालों में कुछ थोड़ा सा वो सेकंड रैंक पर आ रही लेकिन मेरा अभी भी मानना है और जितना इंडिया का पोटेंशियल है कि अगर हम अभी भी सिस्टमेटिक पोटेंशियल सिस्टमेटिक एफर्ट कर ले अगर हमने अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी बनाई और उसकी इम्प्लीमेंट की हमसे इंडिया से ज़्यादा कोई नहीं नई स्पीसी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से भारत जो है दुनिया का एक नंबर है कैश इंडस्ट्री में या काजू उद्योग में बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया और मैं चाहूँगा कि अब वक्त बहुत कम रह गया है इसलिए बहुत ही कम समय में आप जो है और एक बात जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे वो बताइएगा कि काजू उद्योग में किस तरह के खरीदार है इंडिया से या स्टेक होल्डर जिसको कहते हैं वो कौन है और आपने ये बुक क्यों लिखा जी हाँ जी तो देखिए मैं तो पहले आप बात करूंगा मैं पहले पहले की बात करूंगा उसके बाद बुक की तरफ आता हूँ जो कुछ स्टेक होल्डर है मैंने पहले आपको बताया इसमें जो मेजर जो स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्यूँकी हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको तीन करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन ये दो तो ऑफिशियल फिगर है मैं आपको बता रहा हूँ 3000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलते हैं और उससे भी ज्यादा बात है कि गांव दराजों में इस इंडस्ट्री के वजह से बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और मैंने लेडीज है, है, है जो गाँव दराज में रहते उनको और कोई दूसरा काम नहीं मिलता तो इसके जो और जो आप हुन एम्पावरमेंट की बात करते है तो गवर्नमेंट के हाथ में है अभी देखियो आई एम जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने कैशनेट इंडस्ट्री को क्या किया है उन्होंने कैशनेट इंडस्ट्री को चीज़ वन ऑफ़ द इंस्ट्रूमेंट किया है कंसिडर किया है कि ये एक चीज है एक जो इंडस्ट्री है जो गरीबी को हटा सकती है इस तरह का उन्होंने मानांकन दर्जा कैश बिजनेस को दिया है तो आप बता सकते हैं कि भारत जैसे देश में कितनी बड़ी जरूरत इसकी है क्योंकि अभी भी हम अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सारा देश है गरीबी से जूझ रहा है जगड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में तो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है हो तो गवर्नमेंट है उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है लेडीज जिनको वर्कर को जो काम मिलता है जो अगर उनका जो इम्पावरमेंट होता है और है, मिलता है अगर एक बार वो महिला कमाने लगी तो ऑटोमेटिकली उसका उसका फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और वो जो सारे लेडीज है वो डाउन टाउन फैमिली के उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर किसानी अगर देखो आप आज किसान हर जगह आत्महत्या कर रहे हैं क्यों कर रहा है उस बिचारों को इतना पैसा ही नहीं जितना वो लागत है उसको पैसा इतना नहीं मिलता लेकिन इस क्रॉप का उल्टा है इसमें लागत कम है और उसको पैसा ज्यादा मिलता है और इसका श्योरिटी है यानी और इसको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता यानी कि आप गन्ने का खेत हो या फिर ग्रेप्स का खेत हो जिस तरह का उनको उतना केयर करना पड़ता है जिस तरह का उतना कॉस्ट लगा उतना इसमें कुछ क्रॉप इसमें कुछ कॉस्ट नहीं है तो गाँव में फार्मर के लिए शोर इनकम का जरिया है और एक कैश क्रॉप के रूप में उनको मिलता है और ये जो है फार्मर को भी इसके प्लेन की जगह की जरूरत नहीं जहा कहाँ भी हिल एरिया है या पे जमीन ऊपर नीचे वो किसी किसी से भी लगा सकते तो सबसे बड़ा इसमें फार्मर फिर जो है ना वो है, फिर छोटे-छोटे छोटे-छोटे जो डायरेक्टली इससे कमाते हैं डायरेक्टली इससे कुछ पैसा कमाते हैं जो उनके आ, रोजी रोटी का दर्जा बन जाता है उसके बाद जो है वो आपने बताया कि आपको बताया कि पचास परसेंट से भी ज्यादा जो लोग है प्रोसेसर से प्रोसेसर जो है पचास से भी कम जो है वो पचास पचास भी ज्यादा जो प्रोसेसर है वो घर में घर में जो कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं उस तरह का है यानी घर के ही चार पांच लोग घर का ही प्रोडक्शन और घर में ही उसको प्रोसेस करना और बेचना सभी वही करना तो आप बता सकते हैं कि इसका होम स्केल का चोका है जिनको इस बिजनेस की वजह से वो तो उनको एंटरप्रनर भी बनते हैं और उनके वजह से घर में चार पाँच लोगों को काम भी मिलता है तो सबसे बड़ा जो कॉम्पोनेंट है वो ई भी है और उससे क्या होता है कि ग्रामीण भागों इलाके में दूर दराज के इलाकों में इंटरप्रनरशिप डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है और आपको मालूम है किसी भी प्रगत समाज का जो मेन इंजन रहता है वो इंटरपनरशिप डेवलपमेंट रहता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर होता है उसके बाद जो है वो कॉमन आदमी जो इसको खाता है क्या शिको क्योंकि इससे उसको बहुत बढ़िया एनर्जी मिलता है ये फूड सिक्योरिटी में काम आता है इसके क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट हाँ, हो जाता है क्लाइमेट चेंज कम करने का कोशिश करता है क्योंकि इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत है और ये हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से जिस तरह की बीमारी हो जाती है या फिर जिस तरह की डिसीज आती है उसको टैकल करने में बहुत बड़ा प्रॉप मिलता है तो ओवरऑल इसके जो स्टेक होल्डर है वो सारा समाज ही है समाज की विभिन्न विभिन्न अंगों में इसका काम अब आप देखेंगे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप अच्छा फ्रूट सेवन आप फ्रूट खाइए अच्छे हेल्थ के लिए तो जो फ्रूट बताते हैं उसमें मेजर फ्रूड कैश रहता है तो हेल्थ अगर आप का समाज हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा तो उस हेल्थ के ऊपर जो कॉस्ट रहता है वो कम हो जाएगा उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके इकोनॉमी में पड़ेगा बेस्ट तो इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस से, तो इसके स्टेक होल्डर हो, सारा समाज ही है कि कोई ना कोई तो कैशू खाता है और कैशू क्यों खाता है क्योंकि है इसका एनर्जी मिलता है आपको हेल्थ कॉन्शियसली इसके बेनिफिट्स है और इसका फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि कैश्यू जो हम खाते हैं वही उसका मतलब उस वहीन प्रोडक्ट नहीं है उसके पीछे जो कैशू एप्पल रहता है जो उसको उससे आपको स्टैंडर्ड वाइन मिलाते हैं या फिर वो जो हमारे एनिमल से वो खा सकते हैं और आप तो जब अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे तो आपको हैरानी होगी कि जो कैशू एप्पल होता है पीछे पीछे तो जब उसका सीजन रहता है वो लोग जैसे हम आम खाते हैं वो, वो, वो, वो, वो, वो, वो, वो, वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फूड फॉर देम टू मीट देर हंगर तो जो प्रोसेसिंग जो जो जो फिर जो, जो स्टेक होल्डर है वो अलग अलग समाज के अलग अलग लोग हैं और हम ऐसा भी कह सकते हैं जो कैशू खाते लगभग सभी खाते सभी स्टेक होल्डर इसके हैं और, और अब जो बड़े इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल मोनिटी देखिए अभी भी दुनिया में अभी भी दुनिया में पचास ज़्यादा लोग गरीब हैं यानी जो अगर आप वेस्टर्न कंट्री छोड़ दें तो सारा अफ्रीका और एशिया लगभग पचास ज़्यादा गरीब और सबसे बड़ी जो बात है इन गरीब देशों में सरे सारे जगहों पे कैशो अवेलेबल है यानी आप अगर इंडिया साउथ एशिया का बात करें तो श्रीलंका में है इंडिया में है वेतनाम में है बांग्लादेश में है जहाँ जहाँ गरीब का गरीब है वहाँ पर इस कैशो का बिजनेस तो हम इसको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट के तरह से देख कर बना के हम इसको पोवर्टीमिन करने की कोशिश कर सकते हैं मुझे लगता है कि वक्त जी जी जी जो जी, के बारे में बता रहा था हाँ, तो, मैंने इस, तो मैंने मेरे बुक में हो सकता है किस तरह का गवर्नमेंट को इसको फायदा हो सकता है किस तरह का प्रोसेसर को इसको फायदा हो सकता है किस तरह का फार्मर्स कैसे इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं किस तरह से वर्कर्स का फायदा हो सकता है और किस तरह से इंडिया अभी काफी आगे कैसे जा सकता है तो ये सारे क्योंकि देखिए अभी इस बिजनेस में मार्जिन बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा क्योंकि अब आप कोई आग, आपको कम चीजें चीजें मिलेगी जिसका डिमांड होल टाइम रहता है उसमें से कैशू दुनिया का अभी कोई भी जगह का नहीं जहाँ पे कैश अवेलेबल नहीं है और जहाँ पे कोई कैश खाता नहीं है और इंडिया देखिए अब अब का जमाना है ब्रांड का जमान है जियोग्राफिकल ब्रांड का जमान है तो प्रॉपर्टी राइट right में जब आप जो ब्रांड की सबको तो तो मिल मिलता, मिल सब मिलता है तो कैसे मिल सकता है इसका सारा जो डिटेल एनालिसिस पड़ो, आपसे तो तो आप तो आप मेरे सारे दर्शकों से निवेदन है श्रोताओं से निवेदन है कि आप एक बार तो इस बुक को पढ़े तो इसमें इतिहास भी पता चलेगा आपको प्रेजेंट भी पता चलेगा और आपको फ्यूचर भी क्या है इसको पता चलेगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर पाटिल जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बहुत सारी जानकारी जो है आपने रिसर्च वर्क किया है काजू उद्योग के बारे में काजू के बारे में और भारत देश में काजू का क्या महत्वता है और उसकी टेस्ट और उसका जो मार्केट है उसके बारे में पूरी बात यह आपने बताया और मुझे लगता है कि अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आपका ये बुक है जो आपने लिखा है और वो बुक पढ़ने के बाद आपको बहुत ही गौरव महसूस होगा कि भारत देश इतना महान देश है जिसने काजू का आविष्कार किया कह सकता हूँ और काजू का जो टेस्ट है इंडिया में जैसा है वो और किसी देश में नहीं मिलता इसलिए काजू की वजह से हम पूरे वर्ल्ड पे राज्य कर सकते हैं काजू का उद्योग के माध्यम से ये आपने बताया है बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये सारी रिसर्च की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई और जो हमारे दोस्त इस वक्त इस कार्यक्रम को सुने हैं उन्हें भी बहुत ही गौरव महसूस होगा कि भारत देश की जो गाथा है वो आपने सुनाया है काजू उद्योग के साथ जुड़ा हुआ किस तरह इतिहास है और उसका क्या मार्केट रेट है किस तरह से हम इस उद्योग में आगे जाएंगे तो बहुत ही और अच्छा काम कर सकते हैं वो आपने सारी बातें इसमें सार रूप में हमें बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं कहूंगा डॉक्टर साहब आगे भी हम आपसे और भी जानकारी हासिल करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार दोस्तों आज के लिए बस इतना अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नस्कर रहो